नमस्कार आप सोन डीवी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और रामचंद्र जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना होली पर तो आशा करूंगा कि आपको ये गीत सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा और आइए आगे बढ़ते हैं हेलो जी नमस्कार <laughs> <नमश्कार। laughs> <laughs> तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है आपका कहाँ आनंद घूम हो रहा है जब होली में आनंद तो क्या जी जी जी जी खुशियां बनाने के लिए काल से काल बना से कृष्ण बनोयान बन जाएगा ही खुशिया है <laughs> तो <laughs> वही है है से नहीं, से नहीं, से नहीं। है है हमें तो हमें तो हमें तो हमें है है है है तो सब सब कुछ में में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये क्या-क्या आज के हमेशा बढ़िया आप सुनाइए आप आपके धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो सेवन 107.8 एफएम चलिए गुड़ीलाल जी ने अपनी भावनाएं विचार सब सुनाकर बेहद खुशी आपको दी है मैं आशा करूंगा कि आप सभी को एक और शख्सियत से मैं बात कराना चाहूंगा जी नमस्कार कैसे हैं आप जी सर एकदम बढ़िया जी जी क्या नाम है आपका अशोक पटेल अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई नये कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बारे में जी जी, जी, जी। मेरे चेहरे पे दो सौ फ्रैक्चर थे बापरे पूरे चेहरे में प्लेटिनम की प्लेट लगी है और सर वजह से आपसे पूछता की कि नाक कितने मिनट बंद रख सकते आप नाक तो बंद नहीं कर सकते एक मिनट भी मेरी नाक सर सात साल बंद थी बाबरे मुंह से लेता था मैं। नहीं, नहीं। तो अभी ठीक लग रहा है आपको हाँ सर लेकिन विजन नहीं है सर मेरे को क्योंकि एक आख आर्टिफिशियल है हाँ। और, और एक, एक में विजन कम है एक में खाली दो या तीन परसेंट ही विजन है अच्छा अच्छा अच्छा लेकिन अब एक महीने बाद देख सकूंगा कल शिव बाबा ने बोल दिया हो जायेगा करके चलो अशोक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल करते हैं और आप करते क्या है थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले मैं सर कॉन्ट्रेक्टर का था सर राजा नागपुर मेरा बनाया हुआ है हम्म हम्म अरे वाह अच्छा माउंट आबू आप कितनी बार आए पहली बार सर अगर इसको पहले आ जाता तो मेरा विजन बढ़ जाता था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए अशोक जी मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं और उन सभी के बारे में थोड़ी बातें कुछ शेयरिंग कीजिए जी सर जी जी जी दीक्षा भूमि भी सर मेरा बनाया हुआ है अरे वाह क्या बात है क्या बात है इंडिया का सब में भारत का सब में बड़ा डोम है सर वो हम्म पाँच 500 फुट डाया का डोम है हेलो हाँ जी नमस्कार गुड मॉर्निंग सर जी, जी।, जी, जी है, होली। है, होली। है आप बहुत ही बढ़िया है सभी लोगो को हमारी तरफ से है सभी प्यारे लिस्टर इको फ्रेंडली होली मनाए ऐसी हमारी निवेदन सबको बिल्कुल बिल्कुल सभी इको फ्रेंडली ही मना रहे हैं सब लोग एक साथ मिलकर पूरे तो भारत में एक साथ मिलकर सभी एक भाई की तरह होली मनाए वैसी हम बिल्कुल बिल्कुल और सभी के लिए होली का कोई था तुम्हारी तरफ से बजा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल हमने होली के गाने से ही कार्यक्रम की शुरुआत की है बस होली के ही गाने बज रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं तो आपको रंग बरसे वाला बजा बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए बजा देते जी धन्यवाद शुक्रिया आपका आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की धन्यवाद आप सुना है होली का ये पावन पर्व आप सभी को खुशियों से भरा जो है जीवन प्रदान करे ऐसे शुभ आदशा के साथ आप सभी को ले चलते हैं एक और गीत की तरफ और अभी जागीरदार जी ने रंग भर से ये गीत ना चाहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनको वो गीत सुनाएं और अशोक जी से हमारी बातचीत हो रही अशोक जी आपकी पढ़ाई दीक्षा वगैरह कहाँ पर हुई उसके बारे में बताइए आप थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बताइए हमें मैं सर पढ़ाई नागपुर में किया सर एक काम तक पढ़ाऊ मैं अरे वाह क्या बात है क्या बात है और सर हम गरीब परिवार से हूँ हुँ। मैं छह रुपया महीने से किराए से रहता था सर <laughs> अच्छा अच्छा और बचपने में दूध बेचता था सरकारी डेरी का हम्म घरों में सप्लाई करता था मैं अच्छा अच्छा सुबह चार बजे उठ के पचास साठ घर थे सर वहाँ दूध दे देता था मैं क्योंकि बचपने से ही एक सपना था की खुद का मकान और अच्छा बना लू करके शिव बाबा ने साथ भी दिया हम्म खुद का घर बना के फिर शर्मा गया अरे वाह क्या बात है क्या बात है चलिए अशोक जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातचीत सुनकर और बहुत ही खुशी हो रहा है तो आज रंग पंचमी है होली का त्योहार है और हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनाते उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज या एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप हाँ संदेश के रूप में यह है कि सर मैं अगर यहाँ पहले आ जाता था नहीं, नहीं। तो मेरा विजन बढ़ जाता था बिल्कर, बिल्कर। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर और नहीं बोल लिए थे मैं जाके आया सेवन कंट्री जाके आया घूम के आया क्यों मेरी बेटी भी डॉक्टर है मेरा आख सभी ने चेक किये पूरे इंडिया में चेक किए कहीं नहीं हुआ लेकिन कल यहाँ आया मैं पहली बार भटनागढ़ सर ने कल चेक किया महीने में जैसे का वैसा हो जाएगा अरे वाह क्या बात क्या बात चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका विजन फिर से आ जाए और आप अच्छी तरह से देख पाए लोगों को और आप अपना कार्य कर सके ऐसी शुभारशा के साथ ढेरों शुभकामनाएं और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं है करते हैं आप सुनाए है रंग बर से भी गे चूनर रंग बर से किन्ने मारी पिच कारि तोरी भीगी ओ रंग रसिया रंग रसिया हो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 से बिक चुनर वाली रंग पर से थारी में जो ना परोसा सोने की थारी में परोसा। सोने की थारी में हाँ, सोने की थारी में जो ना परोसा हर खाए गोरी का यार पलम तर से रंग पर से रंग पर से भी वाले रंग पर से रंग पर से लाऊंगा लौंगाइलाची का अरे लौंगा इलाची का भाई लौंगा इलाची का आ, अरे लौंगा लौंगाची का बेड़ा लगाया लौंगा इलाची का लगाया, लौंगा इलाची का हा लौगा ये लाची का बेड़ा लगाया अरे चाबे गोरी का यार पलम तर से रंग भर से रंगबर से बिगजुनर बाली रंग पर से रंगबर से बिगजुनर बा बेला चमेली का सेज बिछाया और बेला का सेज बिछाया बेला चमेलिका सेज बिछाया चमेली का बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का दिक दिक तक, तक, तक, तक, तक सोए का याद पलम तर से रंग बरसे वाली है, औरंग और बरसे बिगे चुनर वाली रंग बरसे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 हाँ। नमस्कार मैं हूं गौरव आशु रानी तयकी ग आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो क्या बात है सात रंग में खेल रही है <laughs> होली है आई होली की शुभकामनाओं के साथ फिर से मैं अशोक जी से जोड़ना चाहूँगा आपने उनको सुना कि उनका एक एक्सीडेंट के कारण जो है सारी जीवन अस्त व्यस्तता होगी लेकिन फिर भी हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है और अभी माउंट आबू तक का सफ़र उन्होंने तय किया है तो मैं चाहूँगा जब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आप है तो आपने आदा नागपुर को आपने ही बनाया है तो मैं चाहूंगा कि नागपुर के टूरिज्म के बारे में कुछ बताइए कुछ अच्छी चीजों के बारे में अच्छी चीज में सर एक दीक्षा भूमि देखने लायक है जो भारत में उत्तर वाला कहीं नहीं है हम्म हम्म इसके साथ में अच्छी नदी वगैरह गार्डन वगैरह देखने लायक है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ मंदिर वगैरह जो मेरे भी मेरे बनाई हुई है वो देखने लायक है सर क्या बात जलाराम मंदिर सर मैंने जो बनाया है हम गुजराती लोगो का पूरे भारत में यानी कि गुजरात में भी नहीं है कई इतना बड़ा मंदिर वहाँ पर अच्छा अच्छा अच्छा जी।, जी सर क्या बात है क्या बात है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत साधुवाद आपको और नागपुर के बारे में कुछ ख़ास बातें जैसे कि वहाँ पर आपने जलाराम मंदिर बनाया है वो भी देखने लायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने धाम बताया वो भी बहुत ही बढ़िया है दम्य तो वहाँ पर बहुत बड़ा दम्य स्थान है अगर आप नागपुर जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसे देखिएगा आप आप रहे हैं रेडियो माधवन 107.8 जीरो पर जी हाँ नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा होली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही सुंदर बात जो है अशोक जी से सीखने को मिलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप अगर जीना चाहते हैं तो आप जी सकते हैं तो ये उदाहरण के तौर पे इनके चेहरे पे और सर में जो है बहुत सारे टाके लग गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को सरवाइव किया और नागपुर से माउंट टबू तक यात्रा करने में आप समझ सकते हैं कि जिनको दिखाई कम देता है वो है ना नहीं के बराबर है तो ऐसे सिचुएशन में भी वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं है ना आइए होली के फिर से एक बार ढेरू शुभकामनाओं के साथ खूबसूरत संगीत आपके नाम रही है दिल वालों की टोली रे भीगे दामन चोली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी हो